कही दुर्बचन कूद दस कंधर पुलिस समान लाग छाड़े सर नाना मुख कार्य दिश गगन महि महिछाये पावक सर उर महजरे निसाचर तिरा छान तीव्र शक्ति प्रभु कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए फिर रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए तब उसने खिसिया कर शक्ति छोड़ी किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया कोटिन चक्रति सूल प्रयास प्रभु काटिन हो श्री रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे तब सतवान जय राम राम उठावा, तब उठावा प्रभु परम क्रोध सतबी पावा वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं रावण के बाढ़ किस प्रकार निष्फल होते हैं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 अति चंद मनुजाद सब मारुत सेही मही देख कौतुक सुरहसे युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए तब तरक्क में बाण कस मसाले लगे बाहर निकलने को आतुर होने लगे उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए अत्यंत भयभीत हो गए मंदोदरी का हृदय कांप उठा समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिगारने लगे यह कौतुक देख देवता हंसे ताने राम मार गन गन चले, लह लहात जन ब्यास धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाढ़ छोड़े श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाहाते लहराते हुए जा रहे हों चले बक्ष जन गाँव रथ मही हथे तुर गु पता पताका अंतर बल तुरत आनरन चल अस्त्र विफल सब के दिम पर द्रोह निरत मन साके बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताऊकाओं को गिरा दिया तब रावण बड़े जोर से गरजा पर भीतर से उसका बल थक गया था तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं तब रावण दस सूल चलावा, बाज चारि मछी मार गिरावा तुर को पिर घुनायक खैच सरासन छाड़े सायक रावण सिर सरोज बन चारे चले रघुबीर सी मुख धारे दस दस बाल दस मारे गए रुधिर पनारे तब रावण ने दस त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोडों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया घोडों को उठाकर कर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर कर, कर बाढ़ छोड़े रावण के सिर रूपी कमलवन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भंवरों की पंक्ति चली श्री रामचंद्र जी ने उसके दसों सिरों में दस दस बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले स्रव तरु धीर धाय बलवान प्रभु पुण्यकृत धनु सर संधान तीस तीर रघुबीर पवारे भुजन समेत शीष मही पारे पाटत ही पुण्य भय नबीन राम बहोर भुजा सिर छीने प्रभु बहुबार बाहु सिर हए कटत झटत पुण्य नूतन भय रुझ बहते हुए ही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 पुनी पुनी प्रभु काट तो तयरु राहु प्रभु बार बार उसकी पूजा और सिरों को काट रहे हैं क्योंकि कौशल श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो जनु राहु केतु अनेक नेोणित धावि रघुबीर तिर प्रचंड लागही भूमि गिर न पावि एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सो जनु को दिन कर, कर जहां राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो श्री रघुबीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते एक एक बाण से समूह के समूर सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरण क्रोध करके जहां तहा राहुओं को पिरो रही हो जिमी जिमी प्रभु तिमी तिमी हो ही अपार सेवत तनो तनमार जैसे जैसे प्रभु